श्री श्री राम श्रीरामकृष्णकमृत द्वितयपरछेद भावावस्थायादृष्टि नरेन्द्रादे निमंत्रण गानम सी प्रभु आलपति सहा्रवीति हाजरा निर् नर्ति नरेन्द्र सहास्य महाशय किंचिक श्रीरामक सहाँ किंचि किंचि नरेन्द्र सहाँ पृथुधर तथा अन्यत अनेद वस्तु ननर्त श्रीरामकृष्ण सहा स्वयं तरक्ति अेेरिता स्वयं नुदति सम ऐसरो यस्ृ निवस तत्गृह श्री प्रभो भावी निमंत्रण प्रसंगो श्री नरेन्द्र गृहस्वामी भोजयिष्यीरामकृष्ण शुत स मंदस्व लंपट नरेन्द्र अतएव भविनेसधरेण सह प्रथम साक्षात्कार जाता है ते सृष्टा जलचका जलम न पीतवा भवान भवान् कथ ज्ञातव यदस्व पूर्वकोड़े हृदयव हाजरा वैष्णव चह श्रीरामकृष्ण सहां हाजरा अपरमेक शिवोड़े हृदयगृहे हाजरा हा स कसन वैष्णव मैं सह दर्शन कर्त गद ग उपविष्ट अं तं प्रति पश्चात देशं परावर्त उप्रीरामकृष्ण मातृस्व्रा सह व्यभिचारी आसीत तत श्रुत नरेन्द्र प्रति पूर्व अवादि मम अवस्था जाता मानसभ्रमित नरेन्द्र को जान तो बहु दृष्ट सर्वं संगच्छते नरेन्द्रो वजतीभु भावस्थाया लोकस्याद्रष्टुम शक्नोत्न बहुवारपरसंगत्या निरीक्षित प्रभु, बहु प्रभु श्रीरामकृष्ण तथा भक्त जाति श्री प्रभो तथा भक्ता सेवा आधरेण बहुआत स इदनी तहवयती महेन्द्रप्रियनाथौ मुखोपाध्याय भ्रतर श्री प्रभु वदि भो युवाभ्या भोक्त न गाभ्या उच्यते महाशय आवयोह मत श्रीरामकृष्ण सहाँ कुरी कवल तत्रकोच एक शसुरभासुराण नाम हरि कृष्ण इद् हरिनाम कर्तव्य किन्तु हरे कृष्णारण अवसरो नास्ति, अत सा जपति ठरे पृष् फृष्ट फ्रृष्ठ फे फम फरे राम रम राम फरे फेरे अधरो जात्या सुवर्ण सुवर्णवणिक अतो ब्राह्मण भक्ता केचन प्रथमत तेह भोजन विषय द्वैधी भावं सयन स्म कि दिनान यदा ते अप्य स्वयं प्रभु श्रीरामकृष्ण त्र अश्ना तदाषा मोहभंगो जा नववादन मिता जरेंद्रभवनाथादक्त सह श्री प्रभु सानंद सेवाम अभ्यर्थना प्रकोष्ठ आगम्य विश्राम दक्षिणेशर प्रत्यावर्तन से मुद्योग विधीयन से सौ रविवासरे दक्षिणेरे प्रभो आनंद मुखोपाध्याय भ्रातृभ्यार्तनाजन श्यामदस कीर्तन गायको गान गाष श्याम दासाद स्वभवने श्यामदा स्वने कीर्तनशिक्षा करो प्रभु नरेन्द्र सो दक्षिणेशर गमनाय वदीरामकृष्ण नरेन्द्र प्रति शो यासी न व नरेन्द्र अस्त चेष्टिष्यमकृष्ण त्रस्यस भोक्ष्यसी अस्त अयम अस्टर्मोदय त्र गोक्ष्यसे मटर महोदय प्रति तव रोग इदानं उपसात इदानम पथ्यम तो न मटर्मोदय न महोदय अहम या निगोपालृंदावने अस्तिन दिना व्यतीता चुनीलालो वृंदवन प्रत्याृत श्री प्रभु तस्तगोपाल श्री प्रभु दक्षिणेशरगमन क्यस्टर्मोद भूमिष्ठ सत श्रीपादप मस्तक स्पष्ट प्राणमत्स्नेह तम वदी गंतव्य नरेन्द्रादी प्रति सस्ने नरेन्द्रभवनाव्यं नरेन्द्रभवनाथादिभक्ता तस् भौमनतिम निवेदमु तस्य तस्पूं कीर्तनानंद तथा कीर्तन मध्ये भक्त सह अपूर्व नृत्य स्र स्म सर्वे स्वस्वृह प्रवर्तंते अद भाद्र भाद्रस्पत रात्रिजोत्स्नामयी हसतीभु श्रीरामकृष्णो भवनादिभक्त सह जान दक्षिणेशराभिमुखति